संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व युधिष्ठिर के विविध प्रश्नों का उत्तर तथा दान के लिए उत्तम पात्र का लक्षण युधिष्ठिर ने पूछा पितामह लोक यात्रा का भली भांति निर्वाह करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए कैसा स्वभाव बनाकर लोक में जीवन यापन करना चाहिए भीष्मी ने कहा बेटा शरीर से तीन वाणी से चार और मन से तीन इस तरह कुल दस प्रकार के कर्मों का त्याग करना चाहिए हिंसा चोरी और पर ये तीन शरीर से होने वाले पाप हैं। इनका सर्वथा परित्याग करना उचित है व्यर्थ बकवास करना निष्ठुर वचन कहना चुगली खाना और झूठ बोलना ये चार वाणी द्वारा होने वाले पाप हैं। इन्हें न कभी जबान पर लाना चाहिए और न मन में ही सोचना चाहिए दूसरों का धन हड़पने की इच्छा न करना सब प्राणियों पर प्रेम रखना और कर्मों का फल अवश्य मिलता है इस बात पर विश्वास करना ये तीन मन से आचरण करने योग्य कार्य हैं। इन्हें सदा करना चाहिए और इनके विपरीत दूसरों के धन का लालच करना संपूर्ण प्राणियों से वैध रखना और कर्मों के फल पर विश्वास न करना ये तीन मानसिक पाप है इनसे सदा बचे रहना चाहिए इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह मन वाणी या शरीर से कभी अशुभ कर्म न करे क्योंकि वह शुभ या अशुभ जैसा कर्म करता है, उसका फल उसे है।, ने पूछा का कहना है कि देव कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा न करे किंतु श्राद्ध में अवश्य उसकी परीक्षा करे इसका क्या कारण है भीष्म ने कहा बेटा यज्ञ होमादि देव कार्य की सिद्धि ब्राह्मण के अधीन नहीं देवता के अधीन है इसमें कोई संदेह नहीं कि यजमान लोग देवताओं की कृपा से ही यज्ञ करते हैं किंतु श्राद्ध कर्म की सिद्धि के ही अधीन है, अतः उसे सदा वेद वेदता ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करना चाहिए यह बुद्धिमान मारकंडे जी ने बहुत पहले से ही बता रखा है युधिष्ठि ने पूछा पितामह जो अपरिचित विद्वान संबंधी तपस्वी अथवा यज्ञ करने वाले हों उ को क्यों दान का पात्र मानना चाहिए जी ने कहा, इस विषय में पृथ्वी, कश्यप, अग्नि और मुनि इन चार मुजस्वियों का मत सुनो। पृथ्वी कहती है जिस प्रकार महासागर में फेंका हुआ ढेला तुरंत गलकर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह इन तीन वृत्तियों से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण में सारे दुष्कर्मों का लय हो जाता है कश्यप कहते हैं जो ब्राह्मण शील से रहित है उसे छह अंगों सहित वेद सांख्य और पुराण का ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म ये सब मिलकर भी उत्तम गति प्रदान कर सकते हैं अग्नि कहते हैं जो ब्राह्मण अध्ययन करके अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता और अपनी विद्वत्ता पर गर्व करने लगता है तथा जो अपनी विद्या के बल से दूसरों के यश का नाश करता है वह धर्म से भ्रष्ट होकर सत्य का पालन नहीं करता अतः उसे नाशवान लोगों की प्राप्ति होती है मारकंड जी कहते हैं यदि तराजू के एक पर्ले में एक हजार अश्वमेध यज्ञ को और दूसरे में सत्य को रख कर तोला जाए तो भी न जाने वे सारे अश्वमेध यज्ञ सत्य के आधे के बराबर भी होंगे या नहीं विष्ण जी कहते हैं युधिष्ठिर इस प्रकार अपार तेज वाले पृथ्वी काश्यप अग्नि और मार्कंडे ब्राह्मणों के विषय में अपना अपना मत प्रकट करके चले गए जी ने पूछा दादाजी, तो कहा राजन जिन्हें गुरु ने नियत वर्षो तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का आदेश दे रखा है वे आदिष्टि कहलाते हैं ऐसे वेद के पारंगत आदिष्टि ब्राह्मण यदि श्राद्ध में भोजन करते हैं तो उनका अपना ही नष्ट होता है इससे दाता का दान नहीं होता। श्राद्ध में में भोजन कराने योग्य ब्राह्मणों के विषय में, स्मृति में इस प्रकार उल्लेख मिलता है कर्मनिष्ठा तपोनिष्ठा पंचाग्नि ब्रह्मचारीण पितृमातृ पर ब्राह्मण श्राद्ध संपद तथा व्रत वृतस्थम अपि दौहित्रम श्राद्धे यत्न भोजे तात्पर्य यह कि क्रियानिष्ठ तपस्वी पंचाग्नि का सेवन करने वाले ब्रह्मचारी तथा पिता माता के भक्त ये पांच प्रकार के ब्राह्मण श्राद्ध की संपत्ति हैं उन्हें भोजन कराने से श्राद्ध कर्म का पूर्णतया संपादन होता है तथा अपनी कन्या का बेटा ब्रह्मचारी हो तो भी यत्नपूर्वक उसे श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए ऐसे करने से श्राद्धकर्ता पुण्य का भागी होता है केवल श्राद्ध में ही ऐसी छूट दी गई है श्राद्ध के अतिरिक्त और किसी कर्म में ब्रह्मचारी को लोभ आदि दिखाकर जो उसके व्रत को भंग करता है उसे दोष का भागी होना पड़ता है और अपने किए हुए दान का भी पूरा पूरा फल नहीं मिलता इसलिए शास्त्र में लिखा है कि मनसा पात्र मुद्द्य जलम, जलम छिपेद दाता तत्फलमापन होती प्रतिग्राही न दोष अर्थात यदि किसी पात्र ब्रह्मचारी आदि को दान देना हो तो उसका मन में ध्यान करे और उसे दान देने के उद्देश्य से हाथ में संकल्प का जल लेकर उसको जल में ही छोड़ दे इससे दाता को दान का फल मिल जाता है और दान लेने वाले को दोष का भागी नहीं होना पड़ता यह बात सत्पात्र का आदर करने के लिए बताई गई है नील कंठी के आधार पर युधिष्ठिर ने पूछा पितामह विद्वानों का कहना है कि धर्म के साधन और फल अनेक प्रकार के हैं इसमें क्या कारण है यह बताने की कृपा करें विष्णु जी ने कहा बेटा अहिंसा सत्य अक्रोध कोमलता इंद्रिय संयम और सरलता ये धर्म के निश्चित लक्षण हैं जो लोग इस पृथ्वी पर घूम घूम कर धर्म की प्रशंसा तो करते हैं किंतु स्वयं उसका आचरण नहीं करते वे पाखंडी हैं ऐसे लोगों को जो सोना, रत्न, गौ और अश्व आदि दान करता गाय भैंसा का मांस खाने वाले चाण्डालों चमारों हत्यारों और राग एवं मोहवश दूसरों के गुप्त रहस्य को प्रकट करने वाले पापियों की विष्ठा का कीड़ा होता है जो मूर्ख बली वै सुदेव के समय आए हुए ब्रह्मचारी ब्राह्मण को अन्न नहीं देते वे पापमय लोकों में जाते हैं जोधिष्ठ ने पूछा पितामह उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है धर्म का सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है तथा सर्वोत्तम पवित्रता किसे कहते हैं यह बताने की कृपा कीजिए ने कहा तात मांस और मदिरा का त्याग ब्रह्मचर्य से भी श्रेष्ठ है अर्थात यही उत्तम ब्रह्मचर्य है वेदोक्त मर्यादा में स्थित रहना सबसे श्रेष्ठ धर्म है तथा मन और इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाए रखना ही सर्वोत्तम पवित्रता है युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी मनुष्य को किस समय धार्मिक कृत्य करना चाहिए कब अर्थोपार्जन पर ध्यान देना चाहिए तथा किस समय सुख भोगों में प्रवृत्त होना चाहिए भीष्मी ने कहा राजन पूर्वान्ह में अर्थोपार्जन पर ध्यान देना चाहिए तत्पश्चात धर्म का सेवन करना चाहिए और सबके अंत में सुख भोग में प्रवृत्त होना चाहिए किसी एक में ही आसक्त नहीं होना चाहिए ब्राह्मणों और गुरजनों का आदर सत्कार करें सब प्राणियों के अनुकूल रहे नम्रता का बर्ताव करें और सबसे मीठे वचन बोले न्यायालय में झूठ बोलना राजा से किसी की चुगली करना और गुरु के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करना ये तीन ब्रह्म के समान पाप है राजा पर प्रहार न करे गाय को न मारे जो इसके विपरीत करता है उसे भुरून भुरून हत्या का पाप लगता है के स्वाध्याय और अग्निहोत्र का त्याग न करे तथा ब्राह्मण की निंदा से दूर रहे क्योंकि ये सब दोष ब्रह्म हत्या के समान है युधिष्ठ ने पूछा कैसे ब्राह्मण को सतपुरुष समझना चाहिए और किनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है जी ने कहा जो क्रोध रहित धर्मपरायण सत्यनिष्ठ और इंद्रिय संयम में लगे रहते हैं ऐसे ब्राह्मणों को साधु पुरुष समझना चाहिए और उन्हीं को दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है जिनमें अभिमान का नाम नहीं है जो सब कुछ सह लेते हैं जिनका विचार दृढ़ है जो जितेंद्रिय संपूर्ण प्राणियों के हितकारी तथा सबके साथ मित्रता का भाव रखने वाले हैं उनको दिया हुआ दान महान फल देने वाला है जो निर्लोभ पवित्र विद्वान संकोची सत्यवादी और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं उनको दान देने से भी महान फल की प्राप्ति होती है जो ब्राह्मण अंगों सहित चारों वेदों का अध्ययन करता और ब्राह्मणों ब्राह्मणोचित छह कर्मों अध्ययन अध्यापन यजन याजन और दान प्रतिग्रह में प्रवृत्त रहता है उसे ऋषि लोग दान का उत्तम पात्र मानते हैं ऊपर बताए हुए गुणों से युक्त ब्राह्मणों को दिया हुआ दान दान महान फल फल देने देने वाला होता है। है। गुणवान पुरुष को को से दाता को हजार गुना फल मिलता यदि उत्तम बुद्धि, शास्त्र की सदाचार और सुशीलता आदि उत्तम गुणों से संपन्न एक ब्राह्मण भी दान स्वीकार कर ले तो वह दाता के संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है अतः ऐसे गुणवान पुरुष को गौ गो घोड़ा अन्न धन तथा दूसरे दूसरे पदार्थ दान करने चाहिए ऐसा करने से मनुष्य को मरने के बाद पश्चाताप नहीं करना पड़ता एक भी उत्तम ब्राह्मण सारे कुल को तार सकता है यदि वह उपरयुक्त गुणों से युक्त हो तब तो कहना ही क्या है अतः सुपात्र की खोज करनी चाहिए सतपुरुषों द्वारा सम्मानित गुणवान ब्राह्मण यदि कहीं दूर भी सुनाई पड़े तो उसको वहां से अपने यहाँ बुलाना चाहिए तथा उसका अच्छी तरह से पूजन और सत्कार करना चाहिए